ब्रह्मसूत्र भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पाद तीसरा अधिकरण पहला अकहला द्युभाद्याण सूत्र एक से सात सूत्रपहला द्युभाद्यायतन स्वशब्दात सूत्रुभाव पृथिवी चातरिक्ष मूतम इत्यादि श्रुति में कहा गया है कि द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष आदि लोक जिसमें कल्पित है वह प्रतीयमान आश्रय ब्रह्म ही है शब्दात क्योंकि ब्रह्म का वाचक आत्म शब्द श्रुति में है भाष्यर्थ यस्मिन् देव पृथ्वी जिसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष और संपूर्ण इंद्रियों सहित मन गुथा हुआ है, उस एक आत्मा को को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो यही अमृत मोक्ष प्राप्ति का सेतु साधन है ऐसी श्रुति है इस श्रुति में द्वुलोक आदि का उत्तर इस वचन से जो यह कोई एक आश्रय प्रतीत होता है क्या वह परम्रह्म है अथवा कोई अन्य पदार्थ इस प्रकार संदेह होता है पूर्व पक्षी यहाँ कोई अन्य पदार्थ ही आश्रय है ऐसा प्राप्त होता है किससे इससे की? सेतु। यह अमृत का सेतु है ऐसे है है श्रुति यह लोक में प्रसिद्ध कि से संबद्ध होता है किंतु परब्रह्म में पारतत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनंतम अपारम वह अनंत और अपार है ऐसी श्रुति है अन्य पदार्थ को आश्रय मानना स्वीकृत हो तो सांख्य स्मृति प्रसिद्ध प्रधान का ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह कारण होने से सबका आश्रय हो सकता है अथवा श्रुति प्रसिद्ध वायु आश्रय हो सकता है कारण कि वायु गौतम हे गौतम वायु ही वह सूत्र है वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक समस्त भूत समुदाय गुथे हुए हैं इस प्रकार श्रुति वायु को विधारक कहती है अथवा जीवात्मा आश्रय हो सकता है क्योंकि भोक्ता होने से वह भी भोग्य प्रपंच के प्रति आश्रय हो सकता है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं द्युभानम इत्यादि द्यव दिहु और भू भु। दुभुव है वे द्यु और भू है आदि जिसके वह यह द्युभादि है इस वाक्य में अस्म द्यव श्रुतिवाक्य में द्यु पृथिवी अंतरिक्ष मन प्राण आदि स्वरूप जो यह यगत ओतपरोत भाव से गुथा अनिर्दिष्ट है उसका आश्रय पर ब्रह्म ही हो सकता है क्योंकि स्व शब्द है अर्थात शब्द है ऐसा अर्थ है यहाँ तमेवैक जानथ उस एक आत्मा को ही जानो इस श्रुति में आत्मशब्द का प्रयोग है और आत्मशब्द परमात्मा के ग्रहण करने में ही ठीक ठीक उपन्न होता है अन्य पदार्थ जीव प्रधान आदि के ग्रहण करने में नहीं और कहीं कहीं सन्मूला सौम्य माह हे सौम्य इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक है तथा सत इनका आश्रय है और सत प्रतिष्ठा है अर्थात सत प्रजा की उत्पत्ति में कारण है स्थिति में आश्रय है और लय में प्रतिष्ठा है इस प्रकार श्रुति शब्द से ही ब्रह्म को आयतन कहती है पुरुष ए वेदम् पुरुषे पुरुष ही यह सब कर्म और तप है पर और अमृत रूप ब्रह्म है ब्रह्म है वेदम यह अमृत रूप ब्रह्म ही आगे है ब्रह्म ही पीछे है दक्षिण और उत्तरदायी बाई ब्रह्म है इस श्रुतियों में आगे और पीछे स्वशब्द से ही ब्रह्म का संकीर्तन है और इन श्रुतियों में आधार आधे भाव से ब्रह्म का श्रवण होता है ब्रह्म ब्र, सब है, है। ऐसा इसलिए जैसे शाखा, स्कंध और मूल के भेद से वृक्ष अनेकत्मक है वैसे नाना रस भिन्न भिन्न स्वरूप वाला विचित्र आत्मा है ऐसी आशंका हो सकती है उसका निवारण करने के लिए तमेविकम जानथ आत्मान इस प्रकार सावधारण श्रुति कहती है तात्पर्य यह की कार्य प्रपंच विशिष्ट विचित्रपंच का विद्या से करते हुए, उसे ले आओ ऐसा कहने पर श्रोता आसन को ही ले आता है देवदत्त को नहीं वैसे ही आश्रयभूत एक रस आत्मा ही विज्ञेय रूप से उपदिष्ट है मिथ्या शरीर आदि विकारों में आत्माभिमान करने वाले की मृत्यु स जो अद्वितीय ब्रह्म में भेद सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु परंपरा को प्राप्त होता है इस प्रकार निंदा सुनी जाती है सर्व ब्रह्म सब ब्रह्म है यह सामानाधिकरण्य तो प्रपंच के बाधक के लिए है ब्रह्म की अनेकरसता प्रतिपादन करने के लिए नहीं है क्योंकि स यथा संधव घनो जिस प्रकार नमक का डला अंतर और बाह्य से रहित संपूर्ण रसघन ही है हे मैत्रेय उसी प्रकार यह आत्मा अंतर्बाह भेद से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान घन ज्ञान एक ही है इस प्रकार आत्मा एक रस एक रूप सुना जाता है एक दुलोक भूलोक आदि का आयतन परब्रह्म है और जो यह कहा गया है कि श्रुति में सेतु शब्द है और सेतु पारवान होता है अतः द्यु भू लोक का आश्रय ब्रह्म से अन्य पदार्थ होना चाहिए उसके उत्तर में कहते हैं यहाँ श्रुति से उसमें केवल विधारणत्व ही विवक्षित है पार्वतत्व आदि नहीं लोक में मृत्तिका और लकड़ी का बना हुआ सेतु बांध पुल देखने में आता है परंतु यहाँ प्रकरण में मृत्तिका और दारू ही सेतु स्वीकृत नहीं है इसलिए सेतु शब्द का अर्थ भी विधारणत्व ही है पारवत्व आदि नहीं कारण कि की बंधनार्थक धातु से सेतु शब्द निष्पन्न होता है दूसरा कहता है तमे वैकम उसी एकात्मा को जानो इस प्रकार जो आत्मज्ञान का संकर्तन किया गया है अन्य दर... जो अन्य वाणियों के त्याग का वर्णन किया है वह यहां अमृत रूप मोक्ष का साधन होने से अमृत शेष सेतु इस प्रकार सेतु श्रुति से स्पष्ट कहा जाता है द्यु भू आदि के आश्रय का कथन नहीं होता इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि सेतु श्रुति से दि भू आदि का आयतन रूप से ब्रह्म से अन्य पदार्थ होना चाहिए यह भी ठीक नहीं है सूत्र दूसरा मुक्तोप मुक्तोप्रृप्य व्यपदेशात सूत्रार्थ तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त इत्यादि श्रुतियों से मुक्त पुरुषों से ब्रह्म प्राप्त है ऐसा वर्णन किया गया है अतः द्यु भू आदि का अधिष्ठान ब्रह्म ही है और इससे द्यु आदि का आयतन पर ब्रह्म है क्योंकि उस उसमें मुक्तों से प्राप्यता का विपदेश दृष्ट है अर्थात वह मुक्त पुरुषों से प्राप्त कहा गया है मुक्तों से प्राप्त को मुक्तोप्रुप्य कहते हैं देहादि अनात्म पदार्थों में मैं ऐसी आत्मबुद्धि अविद्या है। उससे उन में में पूजन सम्मान आदि में राग उनके अपमान उनके अपमान द्वेष नाश दर्शन से भय और मोह इस प्रकार यह अनेक प्रकार का निरंतर वर्तमान सर्वत्र फैला हुआ अनर्थ समुदाय हम सबको प्रत्यक्ष है परंतु इसके विपरीत अविद्या राग द्वेष आदि दोषो से मुक्त हुए पुरुषों से यह ब्रह्म उप्रुप्य प्राप्त है दु भू आदि के आयतन ब्रह्म को प्रकृतकर व्यपदेश है कैसे विद्यते ग्रंथि का साक्षात कर कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है सारे संचय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं इस प्रकार कहकर श्रुति पुनः कहती है तथा विद्वान उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है और यदा सर्वे प्रमुचन्ते जिस समय इसके हृदय में आश्रित ऐहिक एवं पारलौकिक भोग की, की संपूर्ण वासना यह समूल नष्ट हो जाती है उस समय मरण मनुष्य अमृत हो जाता है इसी शरीर में उसे ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है इत्यादि शास्त्र में ब्रह्म मुक्त पुरुषों से प्राप्य है यह प्रसिद्ध ही है प्रधान आदि तो कहीं मुक्त पुरुषों से प्राप्त प्रसिद्ध नहीं है इसके अतिरिक्त तमें वैकम उस एक को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो यही अमृत मोक्ष प्राप्ति का सेतु साधन है इस प्रकार वाणी के त्यागपूर्वक भू आदि का आश्रय ब्रह्म ही है। है। से कहा गया है। ही उसे जानकर बुद्धिमान ब्राह्मण उसमें प्रज्ञा करे अर्थात वाक्यर्थ ज्ञान का संपादन करे बहुत शब्दों का चिंतन न करे वह तो वाणी के लिए श्रम है इस अन्य श्रुति में भी विद्ने ब्रह्म है यह देखा गया है इससे भी द्यू भू आदि का आयतन पर ही है सूत्र तीसरा नानुमान न ना नुमानत शब्दात सूत्र अनुमानम सांख्य शास्त्र में कल्पित प्रधान न दु भू आदि का आश्रय नहीं हो सकता अत छब्दात क्योंकि श्रुति में प्रधान प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है प्रसंग में जैसे ब्रह्म का प्रतिपादक विशेष असाधारण हेतु शब्द आदि कहा गया है वैसे अन्य पदार्थ का प्रतिपादक को कोई विशेष हेतु नहीं है इसलिए कहते हैं कि नानुमानिकं सांख्य स्मृति में कल्पित प्रधान को यहाँ द्यु भू आदि के आशय रूप से स्वीकार करना युक्त नहीं है क्योंकि वह अतत शब्द है उस अचेतन प्रधान का प्रतिपादक शब्द तत्शब्द और तत्शब्द से भिन्न तत शब्द हुआ अतत्तन प्रधान का प्रतिपादक ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे अचेतन प्रधान कारण रूप से अथवा आश्रय रूप से अवगत होता हो किंतु यहाँ तो इसके विपरीत चेतन के यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि प्रतिपादक शब्द है इन्हीं कारणों से वायु को भी यहाँ द्यू भू आदि का आश्चर्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता सूत्र चौथा सूत्रार्थ भू आश्रय नहीं नहीं है क्योंकि नहीं है क्योंकि उसका शब्द यद्यपि जीव में आत्मत्व और चेतनत्व संभव है तो भी उपाधि से परिचिन्न ज्ञान वाले जीवों में सर्वज्ञत्व आदि का संभव न होने के कारण इस अतत शब्द से ही जीवात्मा का द्यु भू आदि के आयतन रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता उपाधि परिचिन अविभू अव्यापक जीवात्मा द्यु भू आदि का आश्रय भी तो भली भाती नहीं हो सकता अग्रिम सूत्र में केवल जीव का ही ग्रहण हो इस आवृत्ति के लिए ही इस सूत्र की पृथक रचना की गई है और किस कारण से जीव का द्यु भू आदि के आश्रय रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए सूत्र भेद व्यपदेशात सूत्रत उसी एक आत्मा को जानो इस प्रकार में और रूप से जीव और परमात्मा के भेद का कथन है अतः जीव द्यू भू आदि का आश्रय नहीं है भाषा तमे वैकम जानत उसी एक आत्मा को जानो इस प्रकार यहाँ ज्ञेय और ज्ञातृभाव से भेद का कथन है उसमें जीव मुशिष्ट होने से है और परिशेष अवशिष्ट होने से आत्मशब्दवाच्य ब्रह्म द्यु भू आदि का आश्रय है ऐसा होता है जीव आश्रय नहीं है और किस कारण से जीव का द्यु भू आदि के आश्रय रूप से नहीं ग्रहण करना चाहिए सूत्र छहवा प्रकरणात सूत्रार्थ भगवो भगवो इस प्रकार ब्रह्म का का का प्रकरण प्रकरण होने से जीव द्यु भू आदि आश्रय नहीं है। है और यह भी परमात्मा का है क्योंकि हे भगव किसके विज्ञात होने पर यह सब ज्ञात हो जाता है इस प्रकार एक के ज्ञान से सबके विज्ञान के, के अपेक्षा जिज्ञासा की गई है निश्चय ही सर्वात्मक परमात्मा के विज्ञात होने पर यह सब विज्ञात हो जाता है केवल जीव के विज्ञात होने पर यह सब विकार मात्र नहीं हो सकता और दु भू आदि के आश्रय रूप से जीव का ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए सूत्र स्थित्यद सातवादनाभ्याम चूत्रार्थ द्वासुपर्णा इस मंत्र में परमेश्वर की उदासीन भाव से स्थिति और दूसरे जीव को कर्मफल के भक्षण का निर्देश है इस तरह स्थिति और भक्षण रूप हेतुओं से भी द्यू भू आदि का आश्रय जीव नहीं है किंतु ब्रह्म है। और द्यु भू आदि के आश्रय को प्रस्तुत कर द्वासुपर्णा साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी शरीर रूप एक वृक्ष का आश्रय कर रहेते हैं इस मंत्र में स्थिति और भक्षण का निर्देश किया गया है उनमें से एक जीव तो स्वादिष्ट मधुर कर्म फल का भोग करता है इस मंत्रांच वाक्य में कर्म फल का उपभोग और अनशन अन्य दूसरा ईश्वर भोग न करता हुआ केवल देखता रहता है इसमें उदासीनता उदासीनतापूर्ण स्थिति निर्दिष्ट है इस स्थिति और भक्षण से इस मंत्र में ईश्वर और जीव का ग्रहण किया जाता है और यदि ईश्वर द्यु भू आदि के आश्रय रूप से विवक्षित हो तो उस प्रकृति ईश्वर का क्षेत्रज्ञ से पृथक वचन अनशन अन्य उपन्न होता है अन्यथा यह अप्रकृत वचन आकस्मिक और असंबद्ध हो जाएगा परंतु तुम्हारा भी क्षेत्रज्ञ जीव का ईश्वर से पृथक कथन आकस्मिक ही प्रसक्त होगा नहीं क्योंकि जीव अविवक्षित है क्षेत्र तो कर्ता और भोक्ता रूप से प्रतिशरीरे में बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त है और लोक में प्रसिद्ध है इसलिए वह श्रुति के तात्पर्य से विवक्षित नहीं है अर्थात उसकी विवक्षा में श्रुति का तात्पर्य नहीं है ईश्वर तो लोक में अप्रसिद्ध होने से श्रुति के तात्पर्य से विवक्षित है अर्थात उसके प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य है इसलिए उसे आकस्मिक कहना युक्त नहीं है गुहाम प्रविष्टावा इस सूत्र में भी यह जीव और परमात्मा दिखलाया गया है कि यह दवा सुपर्णा इस रुचा में कहे जाते भी ईश्वर और क्षेत्र है अनुसार इस रुचा में बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहे गए हैं तो भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि यह घटाधि क्षद्र के समान सत्व आदि उपाधियों के अभिमान्य रूप से प्रति शरीर में गृह्यमान जीवात्मा द्यू भू आदि का आश्रय नहीं है इस प्रकार नि किया गया है परंतु जो सब शरीरों में उपाधियों के बिना उपलक्षित होता है वह परमात्मा ही है जैसे घटादि उपाधि के बिना उपलक्षित होने वाले घटादी छिद्र आकाश वस्तुता महाकाश ही है वैसे परमात्मा से अन्यत्व अनुपत्ति होने से जीवात्मा का द्यू भू आदि के आश्रय रूप से प्रतिषेध करना युक्त नहीं है प्रत्युत बुद्धि आदि के अभिमानी ही द्यू भू आदि के आश्रय रूप से प्रतिषेध है इससे पर ब्रह्मी दु भू आदि का आयतन है यही बात अदृशत्वादी इस सूत्र से ही सिद्ध हो चुकी है उसी भूतोनी वाक्य के मध्य से यह मंत्र भी पठित है यहाँ तो विस्तार के लिए पुनः इसका उपन्यास किया गया है अधिकरण दूसरा भूमिकरण सूत्र आठ और नव आठव सूत्र भूम्रुपदेशा भूमा अधि अपदेश सूत्र भूमा भूम विजिज्ञासीव्य श्रुतुक्त भूम पर ही है संप्रसाधि क्योंकि सम्प्रसाद संप्रसाद प्राण के उपदेश के उपनिषद जिज्ञासा करनी चाहिए नारद हे भगवान मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ तब सनत कुमार ने भूमा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा यान्य पश्चिम जिसमें स्थित पुरुष दूसरे को नहीं देखता दूसरे को नहीं सुनता दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है किंतु जहाँ कुछ अन्य देखता है कुछ अन्य सुनता है एवं कुछ अन्य जानता है वह अल्प है इत्यादि कहते हैं यहाँ संचय होता है कि प्राण भूमा है अथवा परमात्मा संचय क्यों होता है अर्थात संचय का कारण क्या है क्योंकि भूमा तो बहुत कहते हैं बहुर लोगों इस पाणनीय सूत्र से भूमा शब्द को भाव प्रत्यय तक कहा गया है तो उसका बहुत कि है इस प्रकार आशा से क्षा के क्रम में प्राणो वाव प्राण ही आशा से अधिक है इस तरह सान्निध्य से प्राण ही भूमा है ऐसा प्रतीत होता है परंतु प्रकरणानुसार तो चुत भी एवं नारद मैंने आप जयसो से सुना है कि आत्मविथर शुक्र को पार कर लेता है अर्थात शोक से मुक्त हो जाता है और हे भगवान मैं शोक युक्त हूँ मुझको शोक से पार कर दीजिए शोक से मुक्त कर दीजिए परमात्मा ही भूमा है ऐसा भी प्रतीत होता है अब इन दोनों में किसका ग्रहण और किसका त्याग करना युक्त है ऐसा संशय प्राप्त होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी प्राण भूमा है किससे इससे कि इसके आगे भूय आदि के विषय प्रश्न और उत्तर की परंपरा का दर्शन नहीं होता है जैसे कि अस्थि भगव नारद हे भगवान क्या नाम से भी कुछ अधिक है वागवाव सनत कुमार वाणी ही नाम से अधिक है और अस्थि भगवो नारद हे भगवान वाणी से कोई अधिक है मनोवाव सनत कुमार मन ही वाणी से अधिक बढ़कर है इस प्रकार नाम आदि से लेकर प्राण तक क्रमशः अधिकता विषयक प्रश्न और उत्तर का प्रवाह प्रवृत्त है किंतु प्राण के आगे हे भगवान प्राण से अधिक कुछ है निश्चय प्राण यह प्राण से अधिक है इस प्रकार और आगे अधिक का प्रश्न और प्रतिवचन क्रम नहीं दिखाई देता परंतु प्राणोवा प्राण ही आशा से अधिक है इत्यादि से विस्तार पूर्वक प्राण को ही नाम आदि से लेकर आशा पर समस्त पदार्थों से अधिक कहकर अतिवाद्यसी तुम अतिवादी हो किसी के ऐसा प्रश्न करने पर मैं श्रेष्ठवादी हूँ ऐसा कहे अपने अतिवादी होने का निषेध न करे इस प्रकार प्राणदर्शी में अतिवादिता स्वीकार कर ऐसा निश्चय यह अतिवादी होता है जो सत्य से अतिवादी होता है इस प्रकार अतिवादित्व तो प्राण व्रत की अनुवृत्ति करके प्राण का परित्याग किए बिना ही सत्य आदि परंपरा से भूमा का अवतरण करते हुए सतकुमार प्राण को ही भूमा मानते हैं ऐसा ज्ञात होता है यदि प्राण का ही भूमा रूप से व्याख्यान करे तो यान्य पश्य भूमा के लक्षण परक इस वाक्य का किस प्रकार व्याख्यान करोगे तो इसके उत्तर में पूर्व पक्षी कहता है कि सुषुप्ति अवस्था में प्राण में लीन हुए अन्य को नहीं देखता इस प्रकार भूमा का स्वरूप प्रतिपादक यह लक्षण प्राण में भी संभव है क्योंकि न चुनौती न पश्यती सुषुप्त पुरुष नहीं देखता नहीं सुनता इत्यादि से श्रुति जिस में सब इंद्रियों के व्यापार अस्त हो जाते हैं उस अस्तमय रूप सुषुप्ति अवस्था को कहकर प्राणाग्नय प्राण रूप अग्निया ही इस शरीर में जागती है व्यापार करती है इस प्रकार उसी अवस्था में पांच वृत्ति वाले प्राण का जागरण कहती हुई प्राण प्रधान सुषुप्ति अवस्था को दिखलाती है और जो वही भूमा निश्चय जो भूमा है वह सुख है इस प्रकार श्रुति भूमा को सुख रूप कहती है वह भी वृद्ध नहीं है क्योंकि उस उस समय समय यह यह देव जीव नहीं देखता उस समय शरीर में में सुख सुख होता है इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में सुख का श्रवण होता है और योग भूमा निश्चय जो भूमा है वह अमृत है वह अमृतत्व भी प्राण में विरुद्ध नहीं है क्योंकि प्राणो व प्राण ही अमृत है ऐसी श्रुति है सिद्धांति परंतु प्राण को भूमा मानने वाले के पक्ष में तरती शोक आत्मित शोक से मुक्त हो जाता है इस आत्मविज्ञान की जैसे का कैसे होगा। क्योंकि प्राणो है पिता प्राण ही पिता है प्राण माता है प्राण भ्राता है प्राण बहिन है प्राण आचार्य है और प्राण ब्राह्मण है यह श्रुति प्राण ही सर्वस्वरूप सबका आत्मा कहती है और यथावा अरा जैसे नाभि में अरा सम अर्पित है, है।, प्राण है ऐसा भ्रप्त होता है सिद्धांति इस पर यह कहते हैं कि परमात्मा ही यहाँ भूमा होना युक्त है प्राण नहीं क्योंकि संप्रसाद के अन्तर भूमा का उपदेश है जिसमें अच्छी तरह से प्रसन्न होता है वह सम्प्रसाद है इस से संप्रसाद संप्रसाद स्थान को कहा जाता है। है में में और और स्थानों के साथ इसका भी पाठ उस संप्रसाद अवस्था प्राण जागता स्व व्यापार करता है इसलिए यहां संप्रसाद शब्द से लक्षणावृत्ति से प्राण अभिप्रेत है प्राण के अन्तर भूमा का उपदेश किया जाने से भूमा परमात्मा है ऐसा अर्थ है यदि प्राण ही भूमा हो तो वही प्राण के अनंतर उपदिष्ट हो यह असंगत हो जाएगा क्योंकि नाम ही नाम से अधिक है इस प्रकार नाम के अनंतर नाम उपदेश नहीं है। वाग्वाव वाणी ही नाम से अधिक है इस प्रकार नाम से भिन्न वाग नामक अर्थांतर उपदिष्ट है तथा वाणी आदि से लेकर प्राण पर्यंत तत् तत्थल पर आगे आगे अन्यन्या पदार्थ पदार्थ का पदार्था का ही उपदेश किया गया है। उसी के समान प्राण के भूमा प्राण से अन्य पदार्थ होना युक्त है। परंतु यहां, हे प्राण से अधिक क्या है ऐसा प्रश्न नहीं है और प्राण से यह अधिक है इस प्रकार का कोई उत्तर भी नहीं है तो प्राण के अन्तर भूमा का उपदेश है यह कैसे कहते हो और ऐसा जो सत्य से अतिवादी है वही अतिवादी है इस प्रकार प्राण विषय अतिवादित्व की ही आगे अनुवृत्ति हम देखते हैं इसलिए प्राण के अनंतर किसी अन्य पदार्थ का उपदेश नहीं है सिद्धांती इस विषय में कहते हैं प्राण विषयक अतिवादित्व का ही यह अनुकर्षण है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सत्य जो सत्य से अतिवादी है इस तरह का विशेषवाद है पूर्व पक्ष परंतु यह विशेषवाद भी प्राण विषय के ही होगा कैसे जैसे कि यह अग्निहोत्री है जो सत्य बोलता है ऐसा कहने से सत्य से अग्निहोत्रत्व नहीं होता किंतु अग्निहोत्र से ही होता है सत्यवाद तो अग्निहोत्री की विशेषता कही जाती है उसी प्रकार यूवा जो सत्यवादी है वह निश्चित अतिवादी है ऐसा कहने से सत्य से कोई अतिवादी नहीं होता किंतु प्रकृत प्राण विज्ञान से ही अतिवादी होता है सत्यवाद तो प्राणविदता का विशेष रूप विवक्षित है सिद्धांती हम कहते हैं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से तो श्रुति के अर्थ के परित्याग का प्रसंग उपस्थित होगा यह सत्य सत्यन जो सत्य से अतिवादी है वह अतिवादी है इस प्रकार यह श्रुति द्वारा सत्यवाद से ही अतिवादित्व तो प्रतीत होता है यहाँ प्राण विज्ञान का संकीर्तन भी नहीं है यदि प्रकरण से प्राण विज्ञान का संबंध करे तो प्रकरण के बल से श्रुति का परित्याग हो जाएगा और ऐसा तू व यह तो अतिवादी है इसमें प्रकृति की व्यावृत्ति के लिए तू शब्द संगत नहीं होगा सत्यम तुए संत कुमार सत्य की ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए इस तरह से अन्य प्रयत्न विचार का विधान अन्य अर्थ की विवक्षा को सूचित करता है जैसे एक वेद की प्रशंसा प्रस्तुत होने पर जो चार वेदों का अध्ययन करता है यह तो महाब्राह्मण है इसमें एक वेद के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों से अर्थांतर चतुर्वेदता की प्रशंसा होती है उसी प्रकार प्रकरण में सत्य की जिज्ञासा भी प्राणे से भिन्न भूमा को ही समझनी चाहिए प्रश्न और उत्तर के रूप में अन्य अर्थ की विवेक्षा होनी चाहिए यह नियम नहीं है क्योंकि अन्य अर्थ की विवक्षा तो प्रकृत पदार्थ का संबंध न होने से होती है सनत कुमार समझाते हैं कि वो सत्य से अतिवादी है वही अतिवादी है जो विकार और अनुत विषय प्राण विज्ञान से अतिवादित्व है वह अतिवादित्व नहीं है इस श्रुति में सत्यम इससे परब्रह्म कहा जाता है क्योंकि वह परमार्थ रूप है कारण कि सत्यम ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है इस प्रकार यह दूसरी श्रुति भी है सत्य ब्रह्म है यह जानकर सावधान हुए और सोहम भगव हे भगवान मैं सत्य से अतिवादी हूँ इस प्रकार प्रवृत्त हुए व्युत्पादित समझाए गए नारद के प्रति विज्ञानादि निधिध्यासनादि परंपरा से सनत कुमार भूमा का उपदेश करते हैं भूमा का उपदेश प्रस्तुत होने पर प्राण के अनंतर जिस सत्य वक्तव्य सत्यम, त्वेव प्रतिज्ञा की गई है वही यहां में कहा गया है ऐसा ज्ञात होता है अतः प्राण के अनंतर भूमा का उपदेश है इसलिए प्राण से भिन्न परमात्मा ही भूमा होना युक्त है इस प्रकार यहाँ आत्मा का विज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रकरण का आरंभ भी संगत ही होगा प्राण है यह आत्मरूप से विवक्षित है यह कथन भी युक्त नहीं है क्योंकि मुख्य वृत्ति से प्राण आत्मा नहीं है परमात्मा के ज्ञान के बिना किसीवृति नहीं होती कारण की प्राप्ति के लिए कोई अन्य मार्ग साधन नहीं है ऐसी दूसरी दूसरी श्रुति है तम माँ भगवान ऐसे शोक युक्त मुझे आप शोक से पार कर दीजिए ऐसा आरंभ कर तस्में मृदित कषाया रागद्वेश आदि दोषों से रहित नारद को भगवान सनत कुमार ने अविद्या पार परमार्थ तत्व को दिखलाया इस प्रकार उपसंहार करते हैं इस के कारणभूत अविद्या कही जाती है यदि प्राण पर्यंत ही उपदेश होता तो प्राण में अन्य की अधीनता न कही होती और आत्मतः प्राण आत्म से प्राण उत्पन्न हुआ यह ब्राह्मण वाक्य है प्रकरण के अंत में परमात्मा की विवक्षा होगी भूमा तो प्राण ही है यदि ऐसा कहो तो यह युक्त नहीं है क्योंकि स भगवह नारद हे भगवन वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है सनत कुमार अपनी महिमा में इत्यादि से प्रकरण की समाप्ति पर्यत भूमा की ही अनिवृत्ति है विपुलात्मकता रूप भूम रूपता भी सबका कारण होने से परमात्मा में ही सूतरा उपपन्न होती है सूत्र नवा धर्मोपपत्तेश्च सूत्रार्थ यान्यत इत्यादि श्रुति प्रतिपादित दर्शन आदि व्यवहार का रूप भूमा के धर्मों की परमात्मा में उपपत्ति होने से भूमा परमात्मा ही है भाष्यार्थ और दूसरी बात यह है कि भूमा के जो धर्म श्रुति में प्रतिपादित है वे परमात्मा में उपपन्न होते हैं यान्यत पश्य जहाँ दूसरे को नहीं देखता दूसरे को नहीं सुनता और दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है यह श्रुति भूमा में दर्शन आदि व्यवहार के अभाव को अवगत कराती है यत्र त्वस्य जहां इस विद्वान के लिए सब आत्मा ही हो गया, वहां किस कारण से किस विषय को देखे इस दूसरी श्रुति से परमात्मा में दर्शन आदि व्यवहार का अभाव प्रतीत होता है सुषुप्त अवस्था में जो वह दर्शन आदि व्यवहार का अभाव कहा गया है वह भी आत्मा की असंगता की विवक्षा से कहा गया है न कि प्राण स्वभाव की विवक्षा से क्योंकि परमात्मा का प्रकरण है उस अवस्था में जो भी सुख कहा गया है वह भी आत्मा सुख स्वरूप है इस विवक्षा से ही कहा गया है क्योंकि कहते हैं यशो अस्य यह इसका परमानंद है इस आनंद के अंश के आश्रित अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं यह भी योग भूमा निश्चय जो भूमा है वह सुख है अल्प सुख नहीं है भूमा ही सुखरूप है इस प्रकार सामय सुख नाश आदि युक्त सामय सुख के निराकरण से भूमा ब्रह्म को ही दिखलाती है योगी भूमा निश्चय जो भूमा है वह अमृत है इस श्रुति में श्रुयमान अमृतत्व भी परम कारण का ज्ञान कराता है क्योंकि प्राण आदि व्यकारों का अमृतत्व अपेक्षित है जैसे अतो अन्य इस आत्मा से भिन्न सब विनाश मिथ्या है यह दूसरी श्रुति है इस प्रकार सत्यत्व अपनी महिमा में प्रतिष्ठा सर्वगतत्व और सर्वआत्मत्व ये श्रूयमाण धर्म परमात्मा ही उपपन्न होते हैं दूसरे में नहीं इससे सिद्ध हुआ कि भूमा परमात्मा ही है अधिकरण तीसरा अक्षराधिकरण से बारहते अंबरांतृते सूत्राथ अरमिदक्षर गर्गी इस श्रुति में प्रतिपादित अक्षर ब्रह्म ही है अंबरांत धृते है क्योंकि पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यतारों को वही धारण करता है आकाश है, उस याज्ञवल कहा हे गार्गी जिसे तुम पूछती हो उस तत्व को तो ब्रह्मविता अक्षर कहते हैं वह न स्थल है न सूक्ष्म इत्यादि श्रुतियां है यहां पर संचय होता कि अक्षर शब्द से वर्ण का कथन है अथवा परमेश्वर का पूर्व पक्षी इत्यादि अक्षर शब्द वर्ण में प्रसिद्धि है प्रसिद्धि का अतिक्रमण करना युक्त नहीं है और ओंकार एवेदम यह सब ओंकार ही है इत्यादि अन्य श्रुतियों में उपास रूप से वर्ण में भी सर्वात्मत्व का अवधारणा है इसलिए अक्षर-शब्द ही है। सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं, परमात्मा ही अक्षर शब्द वाच्य है किस से इससे कि वह आकाश पर्यंत को धारण करता है अर्थात पृथ्वी आदि से लेकर आकाश पर्यंत विकार समूह को धारण करता है भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालो में विभक्त हुए पृथ्वी आदि समस्त विकार समूहों को आकाश एवं आकाश में ही वह औोत है इस प्रकार आकाश में प्रतिष्ठित तत्व को कहकर आकाशः आकाश किसमें ऊप्रोत है इस प्रश्न से इस अक्षर का उपनिषद में अवतरण किया गया है और एक अगार्गी इस अक्षर में आकाश ऊतप्रोत है इस प्रकार उपसंहार किया है इस आकाश पर्यंत को धारण करना ब्रह्म को छोड़कर अन्य में संभव नहीं है यह सब है, वह कथन का साधन होने से स्तुति के लिए समझना चाहिए इसलिए न क्षरतुष्णुति नष्ट नहीं होता और सर्व व्यापक है इस व्यत्पत्ति से सिद्ध होता है कि नित्य और व्यापक होने के कारण अक्षर परब्रह्म ही है। यह होती है यह होती कि आकाश कार्य को कारण के अधीन रहना ही यदि का अर्थ है यह स्वीकार किया जाए तो प्रधान कारणवादी के प्रधान में भी अम्बरांत ध्रुति उपन्न हो सकती है आकाश पर्यंत धारण करने से अक्षर ब्रह्म ही है यह प्रतिपत्ति कैसे होती है इस शंका के समाधान में कहते हैं सूत्र 11 साच ग्यारह सूत्र अर्थ और यह अंबरांत धृती परमेश्वर का ही कर्म है प्रशासनात् क्योंकि एतस्य वा अक्षरस्य अक्षर से प्रसा प्रशासने इस श्रुति में प्रशासन का कथन है और यह आकाश पर्यंत का धारण करना परमेश्वर का ही कर्म है क्योंकि श्रुति में प्रशासन का कथन है एक वा व हे गर्गी इस अक्षर के अनुशासन में सूर्य चंद्रमा विशेष रूप से धारित हुए स्थित रहते हैं इत्यादि यहां प्रशंस प्रशासन की ही श्रुति है प्रशासन परमेश्वर का कर्म है और चेतन प्रधान में प्रशासन का संभव नहीं है क्योंकि घटादि के कारण भूत अवचेतन में घटादि विषयक अनुशासन नहीं है अन्य भाव सूत्रार्थ के धर्म रहित होने से भी अक्षर परब्रह्म प्रधान नहीं। अन्य भाव रूप कारण से भी ब्रह्म ही अक्षर शब्दवाच्य है आकाश पर्यत धारण करना उसका ही कर्म है किसी अन्य का नहीं यह अन्य भाव व्यावृत्ति क्या है अन्य का भाव अन्य भाव अर्थात दूसरे का धर्म उससे जो भेद उसे अन्य भाव कहते हैं तात्पर्य है से भिन्न दूसरा अर्थ अक्षर शब्दवाच्य है ऐसी जो यहाँ आशंका की जाती है परंतु तदवा ईद हे गार्गी वह यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है किंतु दृष्टा है श्रवण का विषय नहीं किंतु श्रोता है मनन का विषय नहीं किंतु मनता है स्वयं अविज्ञात दूसरे का विज्ञाता है यह श्रुति अन्य के स्वरूप से उस आकाश पर्यंत धारण करने वाले अक्षर की व्यावृत्ति करती है इसमें अदृष्टत्वादी व्यपदेश प्रधान में भी संभव है परंतु दृष्टत्वादी व्यपदेश इसमें संभव नहीं है क्योंकि वह अचेतन है इसी प्रकार नान्य इस प्रकृत अक्षर से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इससे भिन्न कोई मनता नहीं है इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है यह श्रुति आत्मा से भिन्न वस्तु का प्रतिषेध करती है इसलिए उपाधि जीव भी अक्षर शब्द वाच्य नहीं है क्योंकि अचक्षुष्क वह चक्षित श्रोत्रहित वाणी रहित तथा मन रहित है इस प्रकार श्रुति ने अक्षर में उपाधिमत्व का प्रतिषेध किया है उपाधि के बिना जीवोभाव संभव नहीं इससे निश्चित होता है कि अक्षर शब्द पर ब्रह्म ही है चौथा कर्म व्यपदेशाधिकरण सूत्र तेरह वीक्षति कर्म व्यपदेशा सह इक्षति कर्म व्यपदेशा सह रेतम इस में वह ध्यातव्य सूत्र है ईक्षति कर्मव्यपदेशा क्योंकि पुरुषयम् परात्षय पुरुष इस वाक्यशेष में धेय का दर्शन विषय रूप से उपदेश है सत्यकाम पिपलाद ही सत्य काम यह अपर ब्रम्भ है, है। अतः विद्वान इस ओंकार ध्यान रूप प्राप्ति साधन से उसमें से एक को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार प्रस्तुत कर यह पुनरितम किंतु जो उपासक त्रिमात्र विशिष्ट ओंकार इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष का ध्यान करता है ऐसा श्रुति कहती है क्या इस वाक्य में ध्यात रूप से पर ब्रह्म का उपदेश है अथवा अपर ब्रह्म का इसी ओं रूप प्राप्ति के साधन से पर और अपर दोनों में से एक ब्रह्म को प्राप्त होता है इस प्रकार प्रकृत होने से संचय होता है पूर्व पक्षी ऐसा संचय होने पर ऐसा प्राप्त होता है कि यह ओंकार अपर है क्योंकि सतेजसी वह तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त होता है ससाम भी वहां से सब सामश्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है इस प्रकार ओंकार को जानने वाले के लिए देश परिचिन सूर्यलोक और ब्रह्मलोक गमन रूप सीमित फल कहा जाता है पर ब्रह्म वेत्ता देश परिचिन्न फल का भोग करे यह युक्त नहीं है क्योंकि पर सर्वगत है परंतु अपरब्रह्म का ग्रहण करने पर तो परम पुरुषम यह विशेषण संगत नहीं होगा यह दोष नहीं है क्योंकि पिंड विराट की अपेक्षा प्राण में भी परत्व हो सकता है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं यह पुनरेतम इस वाक्य में परब्रह्म का ही अभिधातव्य धान करने योग्य रूप से उपदेश है क्योंकि इक्षति का कर्म कहा गया है इक्षति अर्थात दर्शन इक्षति कर्म अर्थात दर्शन विषय जीवघात तो ओंकार का उपासक जीवघन हिण्य गर्भ रूप पर से पर शरीर में प्रविष्ट हुए पुरुष परमात्मा को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार देखता है यहाँ पर और तथा मिथ्या वस्तु भी अभिध्यान का विषय होता है क्योंकि मनोरथ से कल्पित वस्तु भी का होती है। परन्तु इक्षति का कर्म तो सत्य वस्तु ही लोक में देखी गई है इसलिए यथार्थ ज्ञान का विषय रूप यह परमात्मा ही इक्षति कर्म रूप से उपदिष्ट है ऐसा ज्ञात होता है और यहाँ वही पर और पुरुष शब्दों से अभिध्यातव्य रूप से प्रत्यभिज्ञात होता है परंतु अभिध्यान में पर कहा गया है और दर्शन में परसे पर से पर ऐसी परिस्थिति में एक की इतरत्र दूसरे में प्रत्ये कैसे होगी इस पर कहते हैं पर और पुरुष शब्द तो अक्षरे परम पुरुष स एक पर पुरुषयम् पुरुषम इक्षते इन दोनों वाक्यों में समान है यहाँ जीवघन शब्द से प्रकृत अभिध्या पर तो कौन है कहते हैं घन माने मूर्ति जीव रूप घन वह जीव घन पिंड के समान परमात्मा का उपाधिकृत जीवरूप अल्प भाव जो विषय और इंद्रियों से पर है वही यहाँ जीवघन कहलाता है दूसरा इस विषय पर कहता है वह उपासक साम वही यहाँ जीवघन कहा जाता है ब्रह्मलोक निवासी सर्वेंद्रियात्मक हिरण्यगर्भ इंद्रियों से घिरे हुए सभी जीवों को समस्टिप है इसलिए ब्रह्मलोक जीवघन है इससे ऐसे ज्ञात होता है कि परपुरुष जो परमात्मा दर्शन का विषय भूत है वही अभिध्यान में भी करम है और परम पुरुषम यह पुरुषण परमात्मा का ग्रहण करने से ही संगत होता है क्योंकि पर परमात्मा ही है जिससे पर और कुछ नहीं है पुरुषानम परम पुरुष से पर कुछ नहीं है वह परम अवधि और परम गति है यह दूसरी श्रुति है परम चापरम जो ओंकार है वह पर और अपर ब्रह्म है ऐसा विभाग करके अनंतर उंकार द्वारा को कहती हुई को हुई ही रूप से ज्ञान कराती है यथा पादोदर त्वचा जैसे सर्पगाचले से विनिर्मुक्त होता है वैसे उपासक पाप से मुक्त हो जाता है इस प्रकार पाप से विनिर्मुक्ति रूप फल का कथन यहाँ परमात्मा को रूप से, से। यथा अभिध्या जैसे सर्प कांचुली से होता है वैसे यह उपासक पाप से मुक्त हो जाता है इस प्रकार पाप से विनिर्मुक्ति रूप फल का कथन यहाँ परमात्मा को अभिध्यायतव्य रूप से सूचित करता है जो यह कहा गया है कि परमात्मा का अभिध्यान करने वाले के लिए देश परिच्छिन फलयुक्त नहीं है तो इस पर कहते हैं तीन मात्रा वाले ओंकार रूप आलम्बन से परमात्मा का अभिध्यान करने वाले उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति और क्रम से तत्वज्ञान की उपपत्ति रूप फल प्राप्त होता है यहाँ क्रम मुक्ति के अभिप्राय से यह हो जाएगा इसलिए देश परिच्छि फल कोई दोष नहीं है